भगवान श्री परम भक्त सहजो बाई के पद हैं सहजो सुमिरन कीजिए हृदय माहि दुराय होठ होठ ना हिलय सके नहीं कोई पाए राम नाम यूं लीजिए जाने सुमिरन हार सहजो कै करतार ही जाने ना संसार भगवान कृपा पूर्वक हमें इनका अभिप्राय समझा दे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 सहजो सुमरन कीजिए हृदय मा ही दुराए ओठ ओठ सुन ना हिले सके नहीं कोई पाए किसी को पता न चले क्योंकि मन अहंकार बड़ा चालबाज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 और चश्मे की वजह से कहीं बाधा ना आ जाए कहीं वो स्त्री ने सोचे कि तुम बिल्कुल नीम अंधे आधे अंधे हो तुम क्या शादी करनी कुछ उपाय है तो डॉक्टर ने कहा तू काम कर दिखावा करके तुझे दिखाई पड़ता है कोई भी ऐसा काम कर जिससे तो उसको समझ में आ जाए कि तुझे दूर का दिखाई पड़ता है तुझे तो कहावत है अंधे को बड़ी दूर की सूझी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 इसकी आंख तो उसे था लेकिन इसको और सुई दिखाई पड़ती और उसको दिखाई नहीं पड़ रही वृक्ष मुश्किल से दिखाई पड़ रहा है और उसमें इसको एक सुई खपी कोई सुई लगा गया है वो दिखाई पड़ रही तो इसने कम, उसने कहा मुझे तो दिखाई नहीं पड़ती नसरुद्दीन नसरुद्दीन का मैं भी निकाल लाता हूं। वो उठे और भड़ाम से गिरे क्योंकि सामने एक भैंस खड़ी थी भैंस उन्हें दिखाई ना पड़ी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 कृपया समझावे कि ऊपर से वाणी का मौन भीतरी मौन के लिए किस प्रकार से सहायक हो सकता है बाहर और भीतर में बहुत भेद मत कर भेद है नहीं जिसको तुम बाहर कहते हो वो भी भीतर है बाहर आया हुआ जिसको तुम भीतर कहते हो वो भी बाहर है भीतर गया हुआ भूख तो भीतर लगती है भोजन तो तुम बाहर का डालते हो और कभी नहीं सोचते कि बाहर का भोजन भीतर की भूख को कैसे मिटाएगा मिटाता है रोज मिटाता है फिर भी तुम्हें ख्याल नहीं आता कि बाहर का भोजन भीतर की भूख को मिटाता है निश्चित ही कहीं कोई सीमा नहीं है बाहर और भीतर में कब तुम कहोगे कि बाहर का भोजन भीतर की भूख को मिटाने वाला बन गया मुंह में रहता है तब कंठ में जाता है तब पेट में पचता है तब खून बनता है तब कब भीतर हो जाता है फिर खून की धड़कन मस्तिष्क को चलाती तब विचार उठते हैं तब विचारों की शुद्धि मौन बन जाती है तब विचारों की परिपूर्ण शून्यता ध्यान बन जाती है तब ध्यान का आखिरी अनुभव परमात्मा का बोध बन जाता है तब कब ठीक कहा किसी ने भूखे भजन न हो गोपाला उसने भूख और गोपाल को जोड़ा है थोड़ा सोचना कहीं कही न कहीं भोजन भगवान बनता होगा बनना ही चाहिए नहीं तो भोजन और भगवान का संबंध ही नहीं जोड़ेगा कोई जगह होगी जहां से भोजन भगवान हो जाता है भगवान भोजन हो जाता है उपनिष्द कहते हैं अन्नम ब्रह्म अन्न ब्रह्म है। ये दो छोरों को जोड़ा है तुम क्यों बाहर भीतर के भेदना पड़े हो बहुत तुम जब बहुत ज्यादा बातचीत करते हो तब बहुत ज्यादा मन चलता है तुम बातचीत मत करो तो तुमने मन का आधा आधार तोड़ दिया ऐसा ही समझो कि तुम दो साल तक चलो मत पैर का उपयोग मत करो पालथी लगा के बैठे रहो पद्मासन में तुम्हारे पैर चलने में असमर्थ हो जाएंगे फिर तुम अचानक चलना भी चाहोगे तो गिर पड़ोगे क्या हुआ चलना तो बाहर था चलने की शक्ति तो भीतर थी चलते तो भीतर की शक्ति से थे लेकिन चलते बाहर की शक्ति के सहारे थे वो तुम्हारे दोनों पंख थे अगर तुम बोलो ना तो धीरे दीर धीरे भीतर का बोलना भी कम होने लगेगा क्यों क्योंकि भीतर का बोलना सिर्फ बाहर के बोलने का रिहर्सल है वो तुम बाहर बोलने की तैयारी कर रहे हो भीतर प्रशिक्षण है वो जैसे समझो कि तुम इंटरव्यू देने जाते हो दफ्तर में नौकरी के लिए तो तुम दो दिन पहले से तैयारी करने लगते हो क्या पूछेगा क्या जवाब देंगे कहीं जवाब जमेगा कि नहीं जमेगा किस ढंग से दें किस ढंग से न दें तुम दफ्तर के जैसे जैसे करीब पहुंचते हो भीतर का ऊहा पोह बढ़ता जाता है दफ्तर पे दस्तक देते हो दरवाजे पे तब तुम्हारे भीतर हजार विचार हैं कि किस विचार से शुरुआत करें तुम रिहर्सल कर रहे हो तुम हजार बार इंटरव्यू दे चुके इंटरव्यू देने के पहले तैयारी कर ली अगर इंटरव्यू न देना हो तब तुम तैयारी करते हो कौन पागल तैयारी करता है प्रयोजन है तुम जो भी भीतर सोचते हो उसका कारण है उसकी तुम्हें 24 घंटे जरूरत है तुम देखो सोच को तुम अपना तोड़ना उसका विभाजन करना अधिक चीजें तो ऐसी होंगी जो तुम्हें भविष्य में काम में आने वाली है इसलिए मन तैयारी कर रहा है कुछ चीजें ऐसी होंगी जो अतीत में तुमसे अधूरी हुई है समझोगे तुम दफ्तर में इंटरव्यू देकर लौट आए पूछी गई आकाश की बात बताई तुमने जमीन की अब तुम पछता रहे हो अब तुम वो उत्तर दे रहे हो जो देना चाहिए था और दे नहीं पाए पीछे तो सभी बुद्धिमान हो जाते चूक गए मैंने सुना है एक मेडिकल कॉलेज में परीक्षा चल रही थी परीक्षक ने पूछा एक विद्यार्थी को कि इस इस तरह का मरीज है ये ये दवा देनी है कितनी मात्रा में दोगे उसने कुछ मात्रा बताई परीक्षक का ठीक है तुम जाओ जैसे ही वो दरवाजे तक आया उसे ख्याल आया ये मात्रा तो थोड़ी ज्यादा हो गई लौट के उसने कहा क्षमा करिए मात्रा थोड़ी ज्यादा हो गई डॉक्टर ने कहा मरीज मर चुका दरवाजे के बाहर कोई मरीज को देकर थोड़ी तुम जाके पीछे कहोगे क्षमा करिए मात्रा ज्यादा हो गई वो तो जहर है वो तो मरीज को ले गया अगली साल आना आप मात्रा ठीक से सोच के तो बहुत सी तो बातें हैं जो तुमने पीछे की और ठीक नहीं कर पाए मुश्किल से ही कोई आदमी सब बातें ठीक कर पाता सिर्फ वही लोग ठीक बातें कर पाते हैं जो निर्विचार से बोलते हैं वो पीछे लौट के नहीं देखते बात खत्म हो गई अब क्या लेना देना है? लेकिन तुम निर्विचार से तो बोलते नहीं तो पहले तुम तैयारी करते हो विचार में फिर उत्तर देते हो फिर उत्तरों में भूल हो जाती है क्योंकि उत्तर तुम्हारे प्रश्न से ठीक ठीक मेल नहीं खाते तुमने जिस प्रश्न को सोच के तैयार किया था जरूरी कहा है कि वही प्रश्न पूछा जाएगा एक पागल खाने में ऐसा हुआ वहां परीक्षा करते थे वो पागलों की इसके पहले को छोड़ते कि वो ठीक हो गए या नहीं परीक्षा में ठीक उतरते तभी छोड़े जाते परीक्षा चल रही थी वर्ष का आखिरी दिन आ गया था एक पागल भीतर गया नंबर एक का पागल था सबने उससे कहा कि हमको बता देना क्या पूछते तो हो सकता है तुम ठीक जवाब ना दे पाओ वो पागल भीतर गया उससे पूछा कि अगर तुम्हारे दोनों काम काट दिए जाएं तो क्या होगा तो उसने कहा कि मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा चिकित्सक भी थोड़ा हैरान हुआ उसने कहा तुम्हारा मतलब उसने कहा मतलब साफ चश्मा गिर जाए पागल की भी अपने तर्क होते बात तो बिल्कुल ठीक है चश्मा टिकेगा कहा टिका तुम जाओ सोचेंगे गलत भी नहीं कहते सही भी नहीं कहते भी सोचना पड़ेगा एक हिसाब से तो तुम ठीक कह रहे हो वो आदमी बाहर आया पागलों ने घिर लिया क्या पूछा उसने कहा तुम फिक्र ना करो क्या पूछा कुछ भी पूछे तुम तो यही कहना कि दिखाई ना पड़ेगा मैंने उसको चौंका दिया है अब उसने कुछ भी पूछा दूसरे पागल बिल्कुल साफ खड़े हो कहते रहे कि दिखाई ना पड़ेगा जब दो चार से भी ये पूछा सभी कोई भी प्रश्न पूछो उनसे वो कहना दिखाई नहीं पड़ेगा तो उसने कहा मामला क्या है उन्होंने कहा पहले पागल ने हम लोगों को बता दिया उत्तर तो उसने कहा फिर वो पहला भी अभी गलती से ही ठीक उत्तर दे गया है क्योंकि जो बंधे हुए उत्तर सिखला रहा है वो पागल ही है जीवन में कोई न तो बंधे प्रश्न है और न कोई बंधे उत्तर है कभी कभी तुम्हारा बंधा उत्तर भी कारगर हो जाएगा संयोग वसात्र लेकिन सदा नहीं होगा तो तुम जो उत्तर दे आए जो नहीं देना थे वो पीछे तुम बुद्धिमान बन जाते हो सोचने लगते हो तो या तो तुम अतीत के के ऊ होह में पड़े रहते हो या भविष्य के और इन दोनों के मध्य में तुम्हारे वर्तमान का क्षण भरा हुआ गुजर जाता है वही तुम्हारी भीतर की चर्चा है इनर टाक 24 घंटे चल रही छोटा सा क्षण है भविष्य बड़ा है अतीत भी बड़ा है उन दोनों का घमासान तुम्हारे वर्तमान के क्षण में चल रहा है लेकिन अगर तुम बाहर से बोलना धीरे धीरे कम करो तो भीतर का बोलना भी धीरे धीरे कम होगा आज ही हो जाएगा ऐसा नहीं वर्षों लगेंगे लेकिन जब तुमने बाहर का बोलना अगर बिल्कुल ही बंद कर दिया हो या काम चलाऊ बोलते हो कि दिन में दो चार दस शब्दों से काम चला लिया तो भीतर किसकी तैयारी करोगे धीरे दीर धीरे मन भी कहेगा तैयारी की कोई जरूरत नहीं कोई परीक्षा ही नहीं होती तैयारी बंद हो जाएगी जब तुम परीक्षा ही ना दोगे तैयारी ही ना करोगे तो अतीत में कोई भूल चुके ना होंगी तो तुम किसका हिसाब पश्चाताप करोगे वो भी बंद हो जाएगा अगर कोई व्यक्ति तीन वर्ष तक बिल्कुल मौन रख ले तो कुछ और करना ना पड़ेगा भीतर का विचार अपने आप टूट जाएगा लेकिन तीन वर्ष बड़ा कठिन होंगे करीब करीब पागल होने के मौके आ जाएंगे अनेक बार क्योंकि जब विचार भीतर जोर से चलेगा बाहर निकलने से थोड़ा निकास मिल जाता है किसी से बात कर लिया हल्के हो जाते भीतर ही भीतर चलेगा तो कई दफे तो विस्फोट के छन आ जाएंगे जब तुम पाओगे अब पागल हो जाएंगे अब अगर न बोले तो बस अब पागलपन आ जाएगा तीन वर्ष अगर कोई चुपचाप मौन में बिता दे बाहर का ही मौन सही लेकिन बाहर के मौन के भी बड़े अनुसंग शब्द से ही आदमी नहीं बोलता है अब मैं बोल रहा हूं तुमसे तो हाथ के इशारे भी कर रहा हूं वो भी बोलना है आंख से भी आदमी बोलता है रास्ते पर तुम चले जा रहे हो आंख से भी तुम इशारा कर देते हो किसी को कहो कैसे हो मुस्कुरा देते हो दिए बाहर से पूरे मौन का अर्थ जैसे तुम अकेले हो संसार में कोई भी नहीं अगर परिपूर्ण मौन रखा जाए आंख का भाव का भंगिमा का ऊट का इशारों का चलने का उठने बैठने का कुछ भी वक्तव्य ना दिया जाए तो तीन महीने भी काफी तीन साल की जरूरत नहीं तीन महीने में ही विचार की वाणी अपने आप शांत हो जाएगी उसका कोई प्रयोजन ना रहा और भीतर मौन अगर हो जाए तो तुम्हारी आंखें निर्मल हो जाएंगी शब्दों की परतें हट जाएंगी तुम देख पाओगे उसी को मैंने दर्शन कहा है तुम देखने में समर्थ हो पाओगे विचार तुम्हें अंधा किए हैं विचार ही तुम्हारा अंधापन है निर्विचार हो जाओ आंख खुल जाए विचार से जो देखा है वो संसार है निर्विचार से जो दिखाई पड़ेगा वही परमात्मा है इसलिए मैं कहता हूं ना तो संसार का सवाल है ना परमात्मा का सवाल तुम्हारी आंख का है निर्मल निर्विचार निराकार आंख निराकार से जुड़ जाती है विचार से भरी सीमा ऊहा में दबी आंख संसार के भीड़ को देख पाती है तुम भीतर निर्विचार हुए बाहर से संसार विदा बाहर का संसार तुम्हारे विचार का प्रक्षेपण प्रोजेक्शन तुम्हारे भीतर से फिल्म बंद हो गई पर्दा सामने सुनने हो जाए फिल्म ग्रह में तुमने देखा तुम देखते पर्दे पर हो पर्दे पर फिल्म देखते हो कई बार रोते हो हंसते हो खुश होते हो दुखी होते हो लेकिन पर्दा तो खाली है धूप छाया का खेल और वो जो धूप छाया आ रही है उसका स्रोत पीछे है प्रोजेक्टर है वो पीछे छिपा है दीवाल के पार वहां कोई प्रोजेक्टर को बंद कर दे सामने पर्दा शून्य हो जाता है तुम उठ के खड़े हो जाते हो तुम कहते हो फिल्म समाप्त हो गई ऐसा तुम जिस संसार को बाहर देख रहे हो वैसा संसार है नहीं वो तो तुम्हारा प्रक्षेपण एक स्त्री तुम्हें दिखाई पड़ी वो स्त्री अपने आप में कैसी है वो तुम्हें पता नहीं हो सकता तुम्हें तो अपना भी पता नहीं कि अपने आप में कैसे हो तुम्हारे मन और विचार के प्रोजेक्टर ने एक छवि फेंकी वो इस स्त्री पर फैल गई वो स्त्री तो सफेद पर्दा थी कल तक कई बार देखा था कोई जो छटक के स्त्री पे बिखर गया फैल गया अब तुम जिस इस स्त्री को देख रहे हो वो असली स्त्री नहीं वो तुम्हारे सपने की स्त्री है वो माया है शादी कर लोगे धीरे धीरे रोज रोज छवि पढ़ते पढ़ते पुरानी पड़ जाएगी बार बार उसी विचार का उपयोग करते करते तुम उसके आदि हो जाओगे एक दिन अचानक फिर तुम देखोगे जैसे आंख खुल गई ये स्त्री तो बड़ी साधारण है इसके लिए तुमने इतनी कविताएं लिखी इतने सपने देखे ये तो साधारण जैसी साधारण स्त्री है कुछ भी नहीं पर्दा खाली हो गए भीतर का विचार तंतु टूट गया तुम जब तक धन में धन देख रहे हो तब तक तुम्हें धन दिखाई पड़ता है जिस दिन तुम्हें समझ आएगी ठीकरों का ढेर रह जाए हीरे में हीरा दिखाई पड़ता है हीरे का प्रोजेक्शन कर रहे हो तुम अन्यथा पत्थर है। जिस दिन प्रोजेक्शन हट जाएगा उस दिन तुम पाओगे पत्थर धीरे धीरे जब विचार भीतर बंद हो जाते हैं तो प्रोजेक्टर काम नहीं करता प्रक्षेपण बंद हो जाता संसार पर्दा कोरा हो जाए। उस कोरे पर्दे का नाम परमात्मा है सहजो यही कह रही कह रही कि मैं हरि को छोड़ दू गुरु को न छोड़ सकूंगी क्योंकि हरि तुमने तो नाटक में भरमाया तुमने तो पर्दे पे बड़ी धूप छाया का खेल निर्मित किया गुरु ने जगाया तुम्हें छोड़ सकती हूं तुमने तो इंदियों का प्रपंच दिया संसार दिया गुरु ने संसार से ऊपर उठाया तुमने तो दुख दिया गुरु ने आनंद की झलक दी तुमने तो स्वयं से दूर ले जाने के मार्ग पर छोड़ दिया गुरु घर लौटा लाया तो कहती हरि को छोड़ दूं पर गुरु को न छोड़ सकूंगी क्योंकि गुरु के बिना तुम्हारे होने का कोई उपाय ही न था मैं तुम्हें जान ही न पाती यही कह रही हूं कि गुरु ने मौन दिया शून्य दिया उस शून्य से जब तुम देखते हो तो सारा संसार हरी की ही हरियाली से भर जाता है आज आजितुम